श्री श्रीरामकृष्णकमृत परछेद नरेन्द्रलाखालाभक्स बलराम मंदर प्रभु श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रादिभक्स कीर्तनानंदन प्रभु श्रीरामको बलराम मंदर भक्तसह आसीन अभ्यर्थन भवन से उत्तरपूर्व प्रकोष्ठवादन मिताबेला नरेन्द्रभवनाथ राखा बलराम मटर्मोद प्रकोष्ठे तेज सह उपा अदसया शनिवासर त्र्यशीतुत्तरअाद शतष्टाब्द्रिलसदरच्र से पंचवशो दिवस श्री प्रभु प्रातः बलराम गृहमे राखालादीन तथा मध्यान्होजवा नरेन्द्रभवनाथराखालादी तथान्यान निमंत्र आदिष्वाहारी प्रभु बलराम प्रत्यवदत एक भोजय तेन अनेक न्याति तेनाजन संपद्येत केिवस श्री प्रभु श्रीकेशवे नाटका नववृंदवननाटकाभिन द्रष्टुम ग्रखाड़ सह आस्ता नरेन्द्रभन भाग गृह केशव हा पौहारिबाबेशग्रा श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रादिभक्ता केशव सेनोपाधि साधुवेशन जल प्रक्षेपे प्रवृत्त मह्यं तो एक अरोचत अभिनयेन अभिनय शाते जल निक्षेप अपर कशन अमुक महोदय अनुलेख्यना पापुरषहीन न समीचीन स्वयं पापचरण नम्य पापा न अन्द्य नरेन्द्रो न पूरी स्वस्थ किंतु श्री प्रभुस्त ग अत्यंत शुश्रूषते स कथयति नरेन्द्र मादाय वदी कंचिद्गीतांो नरेन्द्रान्नपुरा यब प्राणपिंजर गाय अयि भो ब्रह्मकलतर सामसीन ऋग डिभुगुण गा भो गाए गा धर्मकामोक्षवफला भक्षरे वद वद आत्माम पठ प्राणारा अतिहृद प्राण विहंग आहवि गानं मा गिश्वोनरंजन ब्रह्म परम ज्योति अनादिदेवगत्ते गानम भो राजरदर्शन राज दिहि चरण्यों एतत उत्सृजाएं संसारा नलकुंडे दि ते तत कलुष्कन आवृतमेतृद मोहमुग्धमृतप्रा सनस्मे दयामय मृतसजीवर्शन नोधय गान गगनस्थलियाँ रविचंद्रदीपको ज्वल्डे चकास्ति मौक्तिको धूपो मलियानल पवनों व्यंजन कौती निखिलनराजिस्फुटज्योतिर्भो कीदराजनमे भवंडन तौ नीराजनम अनाहतध्वनिवादेरी गान चिदाशे जाता पूर्ण प्रेमचंद्रोदे नरेन्द्र से गान सी प्रभु भवनाथ गानम गा वदती भवनाथों गाय दयाघन दृश हितकारी, सुखदुख सो वा बंधु एताद पापताप भयह नरेन्द्रसहाम अय त्यक्तूलमीन श्रीरामकृष्ण कि भो तांबूलमो कोष् तोपि दोषो न विदे काम कांचन त्याग ही त्याग राखाला क कशन भक्त राखालो निद्रा श्री प्रभु सहाँ कश्चन कटम भुजकोटर कविता श्रोतमयात यात्रा विलब दृष्टि कटम विस्ती निद्रा गा जागृतस्त समा हा तटम भुजकोटर कविता गृह प्रतस्थे हाष्यम राम ल अत्यंपीडि अपरस्को शय्याग प्रभु तृहम अभीतौ ग कथम अस्त जिज्ञासते स्म वेदांत वेदातशास्त्र तथा श्रीरामकृष्ण संसारी वेला प्राच्वादनमे मिता प्रकोष्टे नरेंद्र राखाल मास्टर महाशय भवनाथाद भक्स्स प्रभुपिष्टी केचन ब्रह्मभक्ता सगता सह आलाप प्रचल ब्राह्मक्त महाशयन पंचदशी दृष्टि श्रीरामकृष्ण तत्सव प्रारंभ प्रथमावस्थायाकि विचार कर्तव्य तत शैतन हृदय धेह आदरणी मातरं, मनस्त्वं पश्य अहम चश्यामी नान्य कोप्येधनावस्था तत्सव श्रोतव्यस्वरे लबे ज्ञाना माता निर्वच्छित प्रथमतः प्रत्येक वर्णक्रम विशिष्य लेख्यम ततो तशेष रेखा लेख्या सुवर्ण्रवणसम सपरीश्रम सोगो विधेय एक हतेन शसनयंत्र अपरेण व्यंजन मुखे चुत्कार नलो यवन्न सुवर्ण द्रवीभवी दुते तस्थे सम उगोप केवलम शास्त्राध्ययन न साधीय कामनी कांचन सामसक्त शास्त्राधिगौसा सकोपक स्वेक्षा निखिलव्यरसानुशील परम कृष्ण प्रीति प्रसक्तस्य प्रसक नष्टम समेशाम हास्यम, श्री प्रभुब्रह्मक्स श्रीमत्केशवश्य संबधिनी वाचमालपति केशवशोग संता ईश्वरा मुखिनी मनसी वृत्ति वर्त कचन भक्तसमर्तन विश्वव्यालय विदुषा वार्षिकी संगोष्ठी विषयकृत आलपति अपश्य लोकण्य श्रीरामकृष्ण बहुजना संवाद ईश्वरोदीपन दीपनम यद्य यद्यहम साक्षा अकष्यम तदा विफल भविष्य